महाभारत आश्वेधिक पर्व दिवंचाशतमोध्याय श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्ठिर के आज्ञा ले सुभद्रा के साथ द्वारिका को प्रस्थान करना वे सम्पावाच तथोभ्यनोदृष्णो युजतामृद दारुक मुहूर्ता दिवचाच युक्त मितेव दारुक वै, वै कहते हैं राजन तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि रथ जोत कर तैयार करो दारुक ने दो ही घड़ी में लौटकर सूचना दी कि रथ जुड़ गया तथे वाणुयात्रादि चुदया माथ पांडव तंजम प्रयास्याम ओ नगरम गज सां इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने सेवकों को आदेश दिया कि सब लोग रथ को सुसज्जित करो अब हमें हस्तिनापुर की यात्रा करनी है सैनिकास्ते तो संजीव भूता पते आचु सज पार्थाया प्रजानाथ आज्ञा पाते ही संपूर्ण सैनिक तैयार हो गए और महान तेजस्वी अर्जुन के पास जाकर बोले रथ सुसज्जित है और यात्रा की सारी तैयारी हो गई ततस्तौ रथमा स्थाज प्रयातौ कृष्ण पांडवौ विकुर्माण कथाशिणौ विशा पते राज तदनंतर भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन रथ पर बैठकर आपस में तरह तरह की विचित्र बातें करते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए रथस्थ तो महातेजा वासुदेव धनंजय पुनरेवाब्रवि भरत भूषण रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार महातेजस्वी अर्जुन बोले तो जया प्राप्तो प्राप्त राज्यम अकंटक विष्णु कुल धुरंधर श्री कृष्ण आपकी कृपा से ही राजा युधिष्ठिर को विजय प्राप्त हुई है उनके शत्रुओं का दमन हो गया और उन्हें निष्कटक राज्य मिला नाथवंत पांडवा मधुसूदन भवत प्लवाध्यतीृास्म हम कुगर मधुसूदन हम सभी पांडव आपसे स्नात हैं आपको ही नव रूप पाकर हम लोग कौरवसेना रूपी समुद्र से पार हुए हैं विश्वकर्मन नमस्ते सु विश्वात्म विश्वसम तथा ताम यथा यथाचा भवन विश्वकर्मन आपको नमस्कार है विश्वात्म आप संपूर्ण विश्व में सबसे श्रेष्ठ हैं मैं आपको इसी तरह जानता हूं जिस तरह आप मुझे समझते हैं सत्तेज तो संभव नित्यम भूतात्मा मधुसूदन रति क्रीड़ा मही तोभ्यम माया विभो मसूदन आपके ही तेज से सदा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है आप ही सब प्राणियों के आत्मा हैं प्रभो नाना प्रकार की लीलाएं आपकी रति मनोरंजन है आकाश और पृथ्वी आपकी माया है तय सर्विदम विस्तम जरिदम ठाण जंगम तम ही सर्विपुर से भूतग्राम यह जो स्थावर जंगम रूप जगत है सब आप ही में प्रतिष्ठित है आप ही चार प्रकार के समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि करते हैं च जो ऋतुच्च इंद्रिया मसूदन पृथ्वी अंतरिक्ष और आकाश की सृष्टि भी आपने ही की है निर्मल चांदनी आपका हास्य है और ऋतु आपकी इंद्रिया है प्राणो क्रोधो मृत्यु प्रसाद पद्मे महामते सदा चलने वाली वायु प्राण है क्रोध सनातन मृत्यु है महामते आपके प्रसाद में लक्ष्मी विराजमान है आपके वक्ष स्थल में सदा ही श्रीजी का निवास है रतष्टिधते क्षातिमति कांते चरा चरम तमें तो वेह युगानते सुनिधनम प्रोचसे नघ अनमें ही रति तुष्टि धृति शांति मति कांति और चराचर जगत है आप ही युगात काल में प्रलय कहे जाते हैं सुदीर्घेनापि काले ने सख्या गुणाया आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नले क्षण दीर्घ काल तक गणना करने पर भी आपके गुणों का पार पाना असंभव है आप ही आत्मा और परमात्मा है कमल नयन आपको नमस्कार है नारदा देवला तथा कृष्ण द्वैपाय चय तथा महात दुर्धरत परमेश्वर मैंने देवर्षि नारद देवल श्री कृष्ण द्वैपायन तथा पितामा विश्व के मुख से आपके महात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है तो तयि सर्व सतम तमेवको जनेश्वर अहम युग्रह संयुक्त मे तदुकियातर्व सम्यचर छ्य जनादन अहम सारा जगत आप में ही ओतप्रोत है एकमात्र आप ही मनुष्यों के अधीश्वर हैं निष्पाप जनार्दन आपने मुझ पर कृपा करके जो यह उपदेश दिया है उसका मैं यथावत पालन करूँगा कृतमस्मन इलम चाद्युत संख्य कौर धृतराष्ट्र हम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से आपने यह अत्यंत अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र कलंक पापी दुर्योधन को अर्थात भैया भीम के द्वारा युद्ध में भरवा डाला तवया दग्धम हि तत्सैन्यमया विजित हवे तत्कृतम कर्म ज्योहोधापो तो जय जयो भया शत्रु की सेना को आपने ही अपने तेज से दग्ध कर दिया था तभी मैंने युद्ध में उस पर विजय पाई है आपने ही ऐसे ऐसे उपाय किए हैं जिनसे मुझे विजय सुलभ हुई है दुर्योधन से संग्रामे तव बुद्धि पराक्रम कर्ण से चधोपायो यथाव प्रदर्शित सैंधवस् पापस् भूरी स्रवस एव संग्राम में आपकी ही बुद्धि और पराक्रम से दुर्योधन कर्ण पापी सिंधुराज्यद्रथ तथा भूरी स्रवा के वध का उपाय मुझे यथावत रूप से दृष्टिगोचर हुआ अहम च प्रियम थया देवीनंदन अहम यदुक्त न ही मेहत्र विचारण अहम देवकीनंदन आपने प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ मुझे जो कार्य करने के लिए कहा है उसे अवश्य करूंगा। इसमें मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है राजान समाचा धर्म आत्म जधिष्ठिर चोदय श्याम धर्म गुचिति तत् द्वारिका गमनम प्रभो अचिरा देव दृष्टा धर्मज्ञ एवं निष्पाप भगवान जनार्दन में धर्मात्मा राजा युषिष्ठ के पास चलकर उनके उनसे आपके जाने के लिए आज्ञा प्रदान करने का अनुरोध करूंगा इस समय आपका द्वारिका जाना आवश्यक है इसमें मेरी भी सम्मति है अब आप शीघ्र ही मामा जी का दर्शन करेंगे और दुर्जय वीर बलदेव जी तथा अन्य विष्णु वीरों से मिल सकेंगे एवं तो वारण तथा संप्रहिष्ठ नाकुल इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मित्र हस्तिनापुर में जा पहुंचे उन दोनों ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए नगर में प्रवेश किया सौ तो गृतराष्ट्रस््रक्र गृहोपम दहाराज धृतराष्ट्रम चढ़ विदुर च महाबुद्धि राजुधिष्ठि महाराज इंद्रभवन के समान शोभा पाने वाले धृतराष्ट्र के महल में उन दोनों ने राजा धृतराष्ट्र महाबुद्धिमान विदुर और राजा युधिष्ठिर का दर्शन किया भीमसेन चुर्धर चा च चाण्डव धृतराष्ट्रमुपासीसीन युजस्व च पराजित गाधारी च महाप्राजा प्रथा कृष्णा चाविनी सुभद्रद्याशता सर्वा भरता श्रिय साम शे श्रिय सर्वा गाधारी पिचारिका फिर क्रमशः दुर्जयवीर वीर भीमसेन मातृनंदन पांडवपुत्र नकुल सहदेव नेत्राक्ष की सेवा में लगे रहने वाले अपराजित वीर युधस्तु परम बुद्धिमती गांधारी कुंती भार्या द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंश की सभी स्त्रियों से मिले गांधारी की सेवा में रहने वाली उन सभी स्त्रियों का उन दोनों ने दर्शन किया तथा सहेत्य राज धृतराष्ट्रमिंदमेद्यम निवेद्यनाम स्वे तस् पादृता गांधारृथाजाच धर्मराज से बहसी भीम से च महात्म तथा पादी पादौ अगृता सबसे पहले उन शत्रु दमन वीरों ने राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर अपने नाम बताते हुए उनको दोनों चरणों का स्पर्श किया उसके बाद उन महात्माओं ने गांधारी कुंती धर्मराज धिष्ठिर और भीमसे इनके पैर छुए छत्ताम चाप संग्रह पृष्ठ कुशलम हव्यम परिस्तज वैशापुत्रम वैसा पुत्र महारथम तय साधमतिम वृद्धम तत स्थ फिर विदुर जी से मिलकर उनका कुशल मंगल पूछा इसके बाद वैशापुत्र पुत्र महारथी महामना युस् को भी हृदय से लगाया तत्पश्चात उन सबके साथ वे दोनों बूढ़े राजा धिताष्ट के पास जा बैठे तथोन महाराजो धितराष्ट्र कुरुद्वान जनार्दनम से मेधावी व्यसर्जयान धेनुता नृपति यजुस्व स्व निवेशनम रात हो जाने पर मेधावी महाराज धित्राष्ट्र ने उन कुरुश्रेष्ठ वीरों तथा भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने घर में जाने के लिए विदा लिया किया राजा के आज्ञा पाकर वे सब लोग अपने अपने घर को गए धनंजय गृहाने वह जय होम तत्रि यथान्याजम सर्वकाम उपस्थित पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ही घर में गए वहाँ उनकी यथोचित पूजा हुई और संपूर्ण अभीष्ट पदार्थ उनकी सेवा में उपस्थित किए गए कृष्ण सुस्वाप मेधा धनंजय सहायवान प्रभातायां तो सर्वाज कृत् पौर्मािकी क्रिया धर्मराज से भवनम जगमतौ परमार्चित महाम धर्मराजो महाबल भोजन के पश्चात मेधावी श्रीकृष्ण अर्जुन के सास सोए जब रात रातभीति और प्रातः काल हुआ तब पुर्वाह काल की क्रिया संध्या बंदन आदि करके वे दोनों परम पूजित मित्र धर्मराज धिष्ठिर् महल में गए महाबली धर्मराज अपने मंत्रियों के साथ रहते थे तो पर उस परम सुंदर एवं सुसज्जित भवन में प्रवेश करके उन महात्माओं ने धर्मराज युधिष्ठिर का दर्शन किया मानो दोनों अश्विनी कुमार देवराज इंद्र से आकर मिले हो हमासाद्य तुरा चान्बा स्ने पुंग बहु निषेद तुर अनुज्ञात प्रियमाड़े न तेन तऊ श्री कृष्ण और अर्जुन जब राजा के पास पहुँचे तब उन्हें देख उनको बड़ी प्रसन्नता हुई फिर उनके आज्ञा लेने पर वे दोनों मित्र आसन पर विराजमान हुए भी तत स राजा मेधावी विभक्षो प्रेक्षता प्रोवाच व्रेष्ठो वचनम राज सतम तत्पश्चात वक्ताओं में श्रेष्ठ भोपाल शिरोमणि मेधावी युधिष्ठिर ने उन्हें कुछ कहने के लिए इच्छुक देख उनसे इस प्रकार कहा युधिष्ठिर्वाच विवक्षो हि युवा भ्रूतम करता सर्व नचिरा विचार्यताम युधिष्ठिर बोले यदुकुल और कुरुकुल को अलंकृत करने वाले वीरों मालूम होता है तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो जो भी कहना हो कहो मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को शीघ्र ही पूर्ण करूँगा तुम मन में कुछ अन्यथा विचार न करो इतक्त फालगुनस्तः धर्मराजान अब्रवीद विनीत वधुपागम वाक्यम वाक्य विचारद उनके इस प्रकार कहने पर बातचीत करने में कुशल अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा अयम तिरोसि राजुदेव प्रतापवान् भव समाप्य पितर दृष्टुम्छति सगेद्य अनुभवता मनते आनर्तन तद राजन राजम प्रतापी वसुदेवनंदन भगवान कृष्ण को यहाँ रहते बहुत दिन हो गया अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं यदि आप स्वीकार करें और हर्ष पूर्वक आज्ञा दे दे तभी ये वीरवर श्री कृष्ण नगरी द्वारिका को जाएंगे आप इन्हें जाने की आज्ञा दे दे दृष्टुम सुधिष्ठि ने कहा कमल देन वसूदन आपका कल्याण हो प्रभो आप सूर्यनंदन वसुदेव जी का दर्शन करने के लिए आज ही द्वारिका को प्रस्थान कीजिए रोचते में महाबाहो गमन हम तो मातुल चिध्टो मे दया देवी च देव की महाबाहू के स्व मुझे आपका जाना इसलिए ठीक लगता है कि आपने मेरे मामा जी और मामी देव देवी को बहुत दिनों से नहीं देखा है समेत मातुलम गलत एवं चमानध पूजिए था महाप्राज्य मध्वाक्यन था महान महाप्राज आप मामाजी तथा तो भैया बलदेव जी के पास जाकर उनसे मिलिए और मेरी ओर से उनका यथा योग्य सत्कार कीजिए स्मर नित्यं निम्च च बलिदरम फालगुनम च दीव च नकुल च महानद भक्तों को मान देने वाले श्री कृष्ण द्वारका में पहुंचकर आप मुझको बलवानों में श्रेष्ठ को अर्जुन सहदेव और नकुल को भी सदा याद रखिएगा रखियेगा आनता नवलोक्यम पितरम च महाभुज विष्णुच पुनरागक्ष महाबाह श्री कृष्ण आनृत देश की प्रजा अपने माता पिता तथा तो वृत्तिवंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे में यज्ञ में पधारिएगा विविधा वसून चाप्यन मनोज्ञम तेह तदप्य सात्वत इं च वसुता कृष्ण प्रसाद तव केशव अस्मानुपगता वीर निहता चाप्य शत्रव यद नंदन केशव ये तरह तरह के रत्न और धन प्रस्तुत हैं इन्हें तथा दूसरी दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो लेकर यात्रा कीजिए वीरवर आपके प्रसाद से ही संपूर्ण भूमंडल का राज्य हमारे हाथ में आया है और हमारे शत्रु भी मारे गए एवं भ्रुवति कौन द्रव्य धर्मराज युधि वासुदेह वो वरह पुन शाम अब्रवी नंदन टेर। जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय पुरुषोत्तम नंदन भगवान पुषोत्तम उनसे यह बात कही तबे तबै रत्ना धनम चेवल धरा कृष्णा महाभुजाव यदिचान्य द्रविण गृहेमह तमे तस्वर निम्वर महाभाभो ये रत्न धन और समुची पृथ्वी अब केवल आपकी ही है इतना ही नहीं मेरे घर में भी जो कुछ धन वैभव है उसको भी आप अपना ही समझिए नरेश्वर आप ही सदा उसके भी स्वामी हैं तथे त्योक्त प्रतिपूजितग्रजो धर्मसुते नीजवान् पृथ्वी प्रसारम स्वदे समाप्य गदक्षिण उनके ऐसा कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठि ने जो आज्ञा कहकर उनके वचनों का आदर किया उनसे सम्मानित हो पराक्रमी श्रीकृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पास जाकर बातचीत की और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनकी प्रदक्षिणा की तया सह सम्यक प्रतिनिंदित तथ सर्वयरादि तथा विनजो नागपुरा गअग्रजो रथेन दिव्येन चतुर्भुज स्वयं कुन्ते से भली भणिभाचे अभिनंदित हो विदुर विदुरादि सब लोगों से सत्कार पूर्वक विदाले चार भुज धारी भगवान श्रीकृष्ण अपने दिव्य रथ द्वारा हस्तिनापुर से बाहर निकले रथे सुभद्रा अतिरोप्यटि युधिष्ठ मत जनादन पृथ्वी श्वशुचापी तथा महाभुज निर्जयो पौर जनासमृत बुआकुंदी तथा राजा युधिष्ठिर के आज्ञा से भाविनी सुभद्रा को भी रथ पर बिठाकर महाबाहु जनार्दन पूर्वासियों से घिरे भी नगर से बाहर निकले तमन्वयातन स्रवती सुतावि अगात बुद्धिर्भिमाधव स्वयं तभी मोहति राज्रम उसमें उन माधव के पीछे कपितभज भ्वज अर्जुन सात नकुल सहदेव बुद्धि विदुर और गजराज के समान पराक्रमी स्वयं भीमसेने भी के लिए गए निवर्तः राष्ट्रवर्धना तथा स सर्वाण विधुरा चीज जनार्दन उदारो कम सत्वर प्रचोदया स्वाति सात किता तदनतर पराक्रमी श्रीकृष्ण राज्य की वृद्धि करने वाले उन समस्त पांडवों तथा विदुर को लौटाकर दारुक तथा सात्यकी से कहा अब घोड़ों को जोर से हाको तथो जजौ शत्रु गण प्रमन श्री प्रवीरा अनुगत जनार्दन जथानिहणम शतक्रतो दिव तथा नरतपुरी प्रतापवान् तत्पात श्रीवीर सात्यकी को साथ लिए शत्रुदल मर्दन प्रतापे श्रीकृष्ण अनर्तपुरी द्वारिका की ओर उसी प्रकार चल लिए जैसे प्रतापी इंद्र अपने शत्रु समुदाय का संहार करके स्वर्ग में जा रहे हो इस श्री महाभारते आश्वेदिके परि अनुगीता परवड़ी कृष्ण प्रयाणे पंचा सप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आशवेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में श्री कृष्ण का द्वारिका को प्रस्थान विषयक बावनवा अध्याय पूरा हुआ